राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्राध्युग की संस्थान दुराप्रस्तु थे उमंग श्रंखला के अंतरगत ज्यान वर्धक कारिक्रम सूखे पर काबू पाव। एक पहाड़ी के पास बसा हुआ था एक छोटा सा गांव गांव के चारों तरफ खूब पेड़-पौधे लगे थे और वहां ढेर सारे पशु-पक्षी भी मजे से रहते थे गाँव के लोग मेहनती थे और तरह-तरह की फसल उगाते थे वो मिलजुल कर रहते थे कुछ सालों के बाद लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी वे पेड़-पौधे काटने लगे फिर एक साल बारिश नहीं हुई नदी कुएं तालाब सब सूखने लगे पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला पानी न होने के कारण फसलें भी सूखने लगी चारों तरफ हाहाकार मच गया इस भयंकर सूखे से निपटने के लिए एक दिन गांव की चौपाल पर गांव वाले इकट्ठे हुए बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी सरपंच जी की प्रतीक्षा कर रहे थे अरे बारिश सरपंच जी सारी फसलें सूख गई बारिश का नामो निशान नहीं है दाने दाने को तरस रहे हैं हम लोग इस तरह कैसे जिंदा रहेंगे हम हां बारिश तो आ ही नहीं रही पता नहीं बारिश क्यों नहीं आ रही बादलों की राह देखते देखते सारा दिन निकल जाता है सरपंच जी गाँव के सारे कुएं और तालाब सूख चुके हैं इस भयंकर सूखे से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी सरपंच जी हां माधव ठीक कहते हो देखो भैया मैं आप सबकी परेशानी समझता हूं आप तो जानते ही हैं कि मैंने अधिकारियों को पहले ही चिट्ठियां भेज दी हैं मुझनो टिठी टिठी टिठी तो भी जाती है टिठी बेजी और भाइयों अब तो तार भी कर दिया है हां सरपंच जी रोज न जाने कितने मील दूर जाती हूं तब कहीं जाकर आधा घड़ा पानी मिलता है जानता हूं रामप्यारी मैं सब जानता हूं हां सरपंच जी ऐसा सूखा पड़ा है कि सारे जानवर प्यास से दम तोड़ रहे हैं माधव मैं वो भी जानता हूं और देखो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं दूर के गांव से पानी का एक टैंकर आज शाम तक आ जाएगा बस एक टैंकर एक टैंकर पानी तो उसी से हम सब लोगों को काम चलाना होगा सकेगी सरपंच जी एक टैंकर से क्या होगा झुम्मन भैया अब इस मुश्किल का सामना हम सबको मिलजुल कर ही करना होगा हौसला रखो हौसला रखो खाने को दाने नहीं पीने को पानी नहीं सरपंच जी, जी और आप हौसला रखने की बात करते हैं आ, सब ठीक हो जाएगा मैं आप सब से वादा कर रहा हूं सब ठीक अभी ये सब बातें चल ही रही थीं कि तभी दूर से बाबूलाल डाकिया आता दिखाई दिया बच्चों ने उसे देखा तो बोल पड़े डाकिया चाचा डाके चाचा हमारी कोई चिट्ठी है अरे दीपक बेटा सरपंच जी के नाम तार है मुझे दो मैं देती हूं ताऊ जी को ला बिटिया लाओ इधर ला देखूं कहां से आया है तार अरे देखो तो मानिमन तार को पढ़कर सरपंच जी कितने खुश हो रहे हैं लगता है कोई अच्छा समाचार आया है हां अखबार में क्या लिखा है ताऊ जी हां भाई सुनकर तुम्हें भी खुशी होगी हैं सुनो ध्यान से सुनो हां सूखे से निपटने के लिए राहत सामग्री लेकर अन्न से भरा ट्रक कल तक पहुंचने वाला है और पानी के टैंकर भी हम सबके लिए आ रहे हैं अब कोई अच्छा समझ आ रहा है, अब सूखे से राहत मिलेगी, पर ताओ जी, सूखा पढ़ता क्यों है, देखो बेटा, बहुत ज्यादा पेड़ों का काठना, सूखा पढ़ने का मुख के कारण है, समझ रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं, पेड़ नहीं काटने चाहिए हां बिल्कुल ठीक है सरपंच जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम पेड़ों की रक्षा करेंगे हां सरपंच जी हम आ, पेड़ आ, बिल्कुल नहीं काटेंगे बचा कर रखेंगे ताऊ जी मास्टर जी कहते हैं अगर एक पेड़ काटो तो उसकी जगह दो पेड़ लगाओ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक और इतना ही नहीं जब बरसात का मौसम आए तो हमें ज्यादा से ज्यादा नए पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए हाँ। हाँ। मैं तो बहुत से नए पेड़ लगाऊंगा मैं भी सरपंच जी मैं भी पेड़ लगाऊंगी मैं भी पेड़ लगाऊंगी और हम भी पेड़ों की देखभाल करेंगे शाबाश शाबाश और देखो एक बहुत जरूरी बात वो क्या शहर से कुछ लोग आएंगे जो हमें बताएंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है कैसे वाटर हार्वेस्टिंग ये क्या होता है ताऊ जी हां ये क्या होता है सरपंच जी देखो राम प्यारी वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है एक प्रकार से जल की खेती ये एक तरह से जल का संरक्षण ही है अच्छा ये बात तो है तो ठीक है भाइयों कल शाम को फिर मिलते हैं शहर से आए लोगों से जल की खेती के बारे में जानने के लिए ठीक है, ये ताव ये ताव ये ताव ये ताव है। कल मिलते हैं हां ताऊ जी हां बोलो बेटा हमारे मास्टर जी ने हमें एक कविता सिखाई है वो सूखे के बारे में ही है सुनाओ हां भाई वो जरूर सुनेंगे सुनाओ सुनाओ से बचना चाहो पेड़ खूब लगाओ तुम नहीं इन्हें तुम काटो चीरो बल्कि इन्हें बचाओ तुम पानी बहुत जरूरी समझे बेकार न इसे बहाओ तुम हर कोई जो समझी जाए फिर सूखे पर काबू पाओ तुम घर सूखे से बचना चाहो पेड़ खूब लगाओ तुम लगाओ तुम। बच्चों अगले दिन जब विशेषज्ञ आए तो उन्होंने बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण के लिए बड़ा सा एक गड्ढा जमीन में खोदा जाता है यह ध्यान रखा जाता है कि गड्ढा उस ओर बनाया जाए जहां ढलान हो जिससे पानी गड्ढे की ओर आ सके या फिर गड्ढे के आसपास नालियां इस प्रकार बनाई जाती हैं जिससे सारा पानी एक दिशा में होकर गड्ढे की ओर आ सके गड्ढे की दीवारें पत्थरों से इस तरह बनाई जाती हैं कि मिट्टी टूटकर गड्ढे के पानी में ना जाए गड्ढे को भी मोटे पत्थरों से इस प्रकार भर देते हैं कि बीच की झेरियों से रिसकर वर्षा का सारा पानी जमीन के अंदर चला जाए कुछ समय बाद लगातार पानी और मिट्टी के रिसाव से गड़े की जिरियां यदि बंध होने लगती है तो पत्थरों को फिर से निकाल कर उन्हें दोबारा डाला जाता है बच्चों यह कार्यक्रम आपने सुना हो सकता है इस कार्यक्रम को सुनकर कोई जिज्ञासा आपके मन में उठी हो उसके बारे में तथा कार्यक्रम के बारे में अपने अध्यापक तथा अपने मित्रों से चर्चा करें सूखे पर काबू पाओ अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर रामजन शर्मा विषय संयोजन डॉ अमरेन्द्र बेहरा निर्माण संचालन प्रभूदयाल खट्टर आलेख बलजीत कौर कलाकार अमिता वर्मा जैमिनी कुमार बीएल टंडन सुनील लोहिया मनीषा गोस्वामी मान्या हन्ना और अरुण ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन